मैं खिड़की के पास बैठूंगा ठीक है एक फुल और एक हाफ टिकट मॉडर्न शॉपिंग मॉल हम उन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं माँ क्या वो इस बस के मालिक हैं? नहीं राजू ये पब्लिक बस है जिसके मालिक सरकार हैं। इन महाशय को बस कंडक्टर या वाहक कहते हैं बस से यात्रा करने वाले हर प्रवासी से योग्य पैसे लेकर उनको टिकट देना ये उनका एक काम है उन्होंने दिया हुआ टिकट हमें बस से नीचे उतरने तक संभाल कर रखना होगा टी मतलब ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर किसी भी वक्त आकर लोगों से ये पूछताछ कर सकता है कि उन्होंने योग्य टिकट खरीदा है या नहीं उनकी मांग आरोप हमें उन्हें ये टिकट दिखाना पड़ता है याद रखना पब्लिक वाहन से बिना टिकट यात्रा करना गलत बात है राजू तुम उठकर उन बूढ़े चाचा जी को तुम्हारी जगह पर बैठने दो बहुत अच्छे याद रहे हमें हमेशा सभी लोगों का ख्याल रखना चाहिए खासकर के बूढ़े और अपाहिज लोगों का उन्हें हर तरह की मदद करनी चाहिए चलो हमारा स्टॉप आ रहा है अब हमें चलना चाहिए आइए बस यात्रा के दौरान दिखने वाली कुछ चीज़ों की जानकारी लेते हैं ये बस टिकट है जब भी हम बस से यात्रा करते हैं हमें बस वाहक से योग्य टिकट खरीदना जरूरी है इस प्रकार हम उस यात्रा का मूल्य चुकाते हैं ये बस वाहक है यानी कंडक्टर बस से यात्रा करने वाले यात्रियों से योग्य पैसे लेकर सही टिकट देना इसका एक काम है